श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से अपने गुरुवर्ग के साथ संबंध सिद्धि के द्वारा अहंकार वृद्धि के विषय में श्री रामकृष्ण देव की हाथी के मरने जीने की कहानी इस प्रकार वार्तालाप के प्रसंग में श्री रामकृष्ण देव कितनी ही तरह से हमें यह समझाया करते थे कि धर्म जगत में इस प्रकार सामान्य क्षमता को प्राप्त करना अत्यंत तुक्ष हेय तथा नगण्य है इनकी उनकी और एक कहानी का भी हम यहाँ पर उल्लेख करते हैं वह इस प्रकार है किसी योगी ने योग साधना के द्वारा वाक सिद्धि प्राप्त कर ली थी वह जिससे जो कुछ कह देता तत्काल ही वह फलीभूत हो जाता था यहाँ तक कि यदि वह किसी से कह देता मर जा तो वह उसी समय मर जाता था और यदि पुनः कहता जीवित हो जा तो तत्काल ही वह जीवित हो जाता था एक दिन कहीं जाते समय मार्ग में उसे एक भक्त साधु के दर्शन हुए उसने देखा कि वे ईश्वर का नाम जप तथा ध्यान कर रहे हैं उसे विदित हुआ कि वे भक्त साधु वहाँ पर कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं यह सब जानने सुनने के बाद उस अहंकारी योगी ने उस साधु के समीप जाकर पूछा अरे भाई क्या तुम यह बतला सकते हो कि इतने दिनों से तुम जो भगवान भगवान कर रहे हो इससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ भक्त साधु ने कहा पाने का प्रश्न ही क्या है उनको ईश्वर को प्राप्त करने के अतिरिक्त मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है और उनकी प्राप्ति भी उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है इसलिए पड़े पड़े उन्हीं को पुकार रहा हूं दिनहीन समझ समझ संभवतः किसी दिन वे मुझ पर कृपा करें यह सुनते ही योगी बोला यदि कुछ प्राप्ति ही नहीं हुई तो व्यर्थ इस परिश्रम की क्या आवश्यकता है देश से कुछ मिल सके ऐसा प्रयास करते चलो यह सुनकर भक्त साधु चुप रहे थोड़ी देर बाद बोले अच्छा महाराज आपने क्या प्राप्त किया है वही बताइए योगी ने कहा सुनना क्या है यह देखो इतना कहकर पास में किसी वृक्ष के नीचे एक हाथी बंधा हुआ था उससे कहा हाथी तू मर जा तत्काल ही वह हाथी मर कर गिर पड़ा तब दंभ के साथ उस योगी ने कहा तुमने देखा अच्छा फिर देखो यह कहकर वह उस मरे हुए हाथी से फिर बोला हाथी तू जीवित हो जा बस वह से जीवित होकर पहले की भांति अपने को संभालकर खड़ा हो गया योगी ने कहा कहो भाई तुमने देख लिया तब तक वे साधु चुपचाप बैठे थे फिर बोले इसमें देखने का क्या था एक बार हाथी मर गया पुनः जीवित हो गया किंतु तो क्या आप बदला सकते हैं कि हाथी के इस प्रकार मरने जीने से आपको क्या प्राप्त हुआ इस शक्ति के द्वारा जन्म मृत्यु के हाथों से क्या आप स्वयं मुक्त हो चुके हैं जरा जराबाधि से क्या आपको छुटकारा मिल जा गया है अथवा अखंड सच्चिदानंद स्वरूप के आपको दर्शन प्राप्त हुए हैं योगी उस समय चुप रहे तथा उनके भीतर ज्ञान का संचार हो गया चंद्र जून सन 1899 में निन्यानवे ईस्वी स्वामी विवेकानंद जी ने दूसरी बार इंग्लैंड तथा अमेरिका की यात्रा की थी उसके कुछ दिन बाद बेलूर मठ में एक दिन सहसा किसी एक व्यक्ति ने आकर चंद्र कहकर अपना परिचय दिया था तथा लगभग एक महीने तक उन्होंने वहाँ निवास किया था पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी उस समय सर्वदा मठ में ही रहा करते थे उनके साथ उस व्यक्ति को एकांत में बहुत और कुछ वार्तालाप करते हुए हमने देखा है हमने सुना है कि वे बारंबार स्वामी ब्रह्मानंद जी से पूछा करते थे यहाँ पर आपको क्या कोई अनुभूति होती है अर्थात श्री रामकृष्ण देव की जाग्रत सत्ता आदि का क्या आप कुछ अनुभव करते हैं इत्यादि ये यह, यह भी कहा करते थे कि श्री कृष्ण देव ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था वह सब का सब सत्य प्रमाणित हुआ है केवल मृत्यु से पूर्व उन्हें दर्शन देने का श्री कृष्ण देव ने जो वचन दिया था उसकी सत्यता को प्रत्यक्ष करना अभी उनके लिए शेष है प्रतिदिन मठ के श्री रामकृष्ण मंदिर में जाकर वे दे बहुत देर तक भक्तिपूर्वक जपध्यान किया करते थे उस समय उनके नेत्रों से प्रेमाश्र प्रवाहित होने लगते थे श्री रामकृष्ण देव के संबंध में कुछ पूछने पर उन्हें उस संबंध में जो कुछ विदित था अत्यंत आनंद के साथ वे बताया करते थे वे हमें अत्यंत शांत स्वभाव के व्यक्ति प्रतीत हुए थे उन्हें सर्वदा एक जगह चुपचाप बैठे रहते तथा कभी कभी नेत्र बंद कर बैठे बैठे देख कर, किसी समय प्रयास करते हुए किसी व्यक्ति ने उससे पूछा था क्या श्रीमान जी को अफीम सेवन करने का अभ्यास है यह सुनकर उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा था मैंने आप लोगों के समीप ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं मंदिर में जाकर प्रथम बार प्रणाम करते समय उन्होंने श्री कृष्ण देव की श्रीमूर्ति को दादा कहकर संबोधित किया था भाव तथा प्रेम में आविष्ट होकर उन्होंने उस समय अजस््र अश्रुपात भी किया था देखने में वे साधारण व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे गहरिक या तिलक आदि का कोई आडंबर नहीं था वे एक साधारण धोती तथा चद्दर धारण किए रहते थे और उनके हाथ में केवल छाता तथा टाट कैनवास का एक थैला था कि वे प्रायः उसी तरह तीर्थ पर्यटन करते रहते हैं स्वामी ब्रह्मानंद ने विशेष आदर तथा सम्मानपूर्वक उनसे सदा के लिए मठ में रहने का अनुरोध किया था इस पर सम्मत होकर उन्होंने कहा भी था घर जाकर ज़मीन जायदाद की किसी प्रकार व्यवस्था करने के पश्चात मैं यहीं आकर रहूँगा किंतु तब से वे अभी तक मठ में नहीं आए वे ही संभवतः चंद रहोंगे